उसके उत्तर भाग में दोनों के मध्य स्थल में वारुण लोक का आश्रय लेकर सदा वरुण देवता रहा करता है यह वारुणी के अस्वादन में मत रहता है इसका परम शुभ्र है और वृक्ष इसका वाहन है यह भी श्री देवी के मंत्र के जप करने वाला है और श्री के क्रम की साधन करने वाला है जो भी श्री देवता से द्वेष करने वाले है उनको पाशो के बंधनों से बांध भक्तों के बंधन को छुड़ाने वाला यह अधर्ग में पहुंचा दिया करता है और उसके उत्तर कोने में महती दुति वाला वायुलोक है वहाँ पर वायु के ही शरीरों वाले तथा सर्वदा आनंद से पूर्ण महोदय सिद्धगण और दिव्य ऋषिगण तथा दूसरे पवन के अभ्यास वाले गौ की रक्षा में प्रधान योग में परायण योगी रहा करते हैं और इन्हीं के साथ महान सत्व वाला श्री मारुतेश्वर निवास करते हैं इनकी मूर्ति सर्वथा भिन्न है हे कुंभ संभव इडा पिंगला और सुना इसकी शक्तियाँ हैं ये तीन शक्तियाँ मरुदनाथ की सर्वदा मधु के मत से अलस रहा करती हैं वह मारुतेश्वर श्रेष्ठ सिंह के वाहन पर विराजमान है हाथ में ध्वजा लिए हुए है और ललिता देवी के यजन ध्यान और अर्चन के क्रम में पारायण रहते हैं आनंद से पूरी अंगों वाली अन्य शक्तियों से समावृत रहते हैं वह श्रीमान मरुतेश्वर सदा चक्रिणी का जाप किया करते हैं उसी के सत्व से चराचर त्रैलोक्यो को कल्प के अंत में परागम्यता को प्राप्त करके उसी क्षण में विनोदित किया करते हैं उसी सत्व की सिद्धि के लिए उसी ललितेश्वरी की भावना तथा अर्चना करते हुए समस्त आभरणों से भूषित है उस लोक के पूर्व भाग में यक्ष लोग है उसमें महान कांति संपन्न यक्षराज निवास किया करते हैं यह श्री संपन्न है और उसके द्वारों के मध्य में स्थित है निधियों के द्वारा जो नौ है तथा रिद्धि वृद्धि आदि शक्तियों के द्वारा ललिता के भक्तों की धन संपदा से पूर्ति किया करते हैं अनुकूल प्रवृत्ति वाली परम सुंदर पत्नियों के सहित अनेक प्रकार के मधु के भेदों से उसी चक्रिणी देवी की सविधि पूजा किया करते हैं वहाँ पर बहुत से यक्षराज के सैनानी गण भी निवास किया करते हैं जिनके प्रमुख नाम मणिभद्र पूर्ण भद्र, भद्र मणिमान और मणिकंदर है उस लोक के पूर्व भाग में महान उदय वाला रुद्र लोक भी है बेशकीमती रत्नों से खचित वहाँ पर रुद्र उसके अधिष्ठाता देव हैं। वे सदा ही क्रोध से दीप्त रहता है और सर्वदा धनुष को चढ़ाए हुए रहते हैं अपने ही सदृश दक्ष छोड़श आवरणों में स्थित वक्त्रों से निरंतर आवृत श्री देवता के मंत्र का जाप किया करता है श्री देवी के ध्यान से संपन्न और श्री देवी के पूजन में समुत्सुक बहुत से करोड़ों रुद्राणियों के गणों से मंडित पार्श्व की भूमि वाले हैं। वे सभी रुद्राणिया भी प्रदीप्त अंगों वाली हैं और नवीन यौवन के गर्भ से अन्वित है वे सभी श्री ललिता के ध्यान में निमग्न रहा करती है तथा सर्वदा आसव के मत से अलग हैं। उन सबके साथ में श्रीमान महान रुद्र त्रिशूल के धारी हैं और हिरण्य बाहू जिनमे प्रमुख हैं, ऐसे अन्य अनेक रुद्रों के द्वारा निशेवित हैं। ललिता के दर्शन से भ्रष्ट उत और गुरु के द्वारा अधिकृत हैं। उनको शूल की कोटी से भेदन करके विनष्ट कर देता है तथा नेत्रों से समुत्पन्न तीक्षण पावक से उनके भृत्य वधु और संतति का दाह करके विनाश कर दिया करता है यह महावीर आज्ञा का पालक और ललिता का आदेश करने वाला है हे कुंभ संभव यह अतीव सुरम्य रुद्र लोक में विद्यमान रहता है हे ऋषे, उस महारुद्र के परिवार प्रमाथी है जो भी रुद्र है वे अगिणित हैं। ऐसे कोई भी पटु नहीं है कि उनकी गणना कर सके जो रुद्र भूमि में है वे भी सहस्त्रो ही है और जो देवलोक में है वे भी हजारों ही हैं, जिनके अन्न मिश है और जिनके वात तथा इशु हैं और जिनके वर्ष इशु हैं, ये परम प्रदीप्त हैं तथा इनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं। ये महान बोझ वाले सागर में अंतरिक्ष में भी वर्तमान रहा करते हैं ये जटा जूठधारी हैं, मधुमान हैं, इनकी क्रीवा नील वर्ण की है और विलोहित है ये भूतों के अधिभू हैं, विशिखा और कपरदी हैं, जो अन्नों में विविध होते हैं, पात्रों में जनों को पीते हैं, पथों में रथक हैं और जो तीर्थों में निवास करने वाले हैं और जो अन्य हैं उनकी भी सहस्त्रों ही संख्या है ये श्रीकावान और निशंगी हैं, सभी ललिता देवी की आज्ञा के प्रणेता है ऐसे रुद्र दिशाओ में प्रस्थित है वे सभी महान आत्माओं वाले है और क्षण भर में तीनों लोगों के वहन करने वाले हैं ये सभी श्री देवी के ध्यान में परम निष्णात रहने वाले हैं तथा श्री देवी के मंत्र का जाप करने वाले हैं ये श्री देवी में परम भक्त हैं तथा कृपालु उसकी आज्ञा का पालन किया करते हैं सोलह आवरण वाले चक्र में जो मुक्ताओं के प्रकार मंडल में हैं समाश्रय ग्रहण करके सभी महोदय महारुद्र की उपासना करते हैं जो की क्रोध से जाज्वल्यमान है इनमें हिरण्य बाहू प्रधान है ऐसे सब रुद्र हैं। दिकपाल आदि शिवलोकांतर वर्णन श्री अगस्त्य जी ने कहा वर्ण चक्र क्या वह रुद्र के अधिदेवत वाला है वहाँ पर संस्थित रुद्र कौन है और किस नाम से प्रकीर्तित है और किन आवरण विश्वों में किस नामों वाले निवास किया करते हैं एक कृपा निधि उनका यौगिक और रौड़क नाम आप मुझे बतलाइए श्री हरग्रीव जी ने कहा वहाँ पर तीन रुद्र कहे गए हैं मुक्ता जातक में निर्मित है उसकी संख्या और आयाम से शोभित पांच योजन का विस्तार है मध्य पीठ मनोहर सोलह आवरणों से युक्त है मध्य में जो पीठ है जो जाज्वल्यमान मनयु वाले और तीन लोचनों से समन्वित हैं, हे मुने वे सर्वदा सुसज्जित कारमुख से हाथ में लेकर विद्यमान रहते हैं हे घटोद त्रिकोण में तीन ही रुद्र कहे गए हैं एक तो हिरण्यबाहु बाहू है दूसरे सैनानी है और तीसरे का नाम दिशा पति है तथा हैं, पंजर त्विशीमान और पथीना पति है ये तो षट में स्थित हैं और अष्ट में बहुत से हैं। निव्याधि हरिकेश उपवीति पुष्टों के पति भव हेती है दश आवरण में प्रथम जगतों के पति हैं रुद्र अवी क्षेत्रपति तथा सूत अहंतु अन्य पति रोहित और स्थपति हैं अन्य वृक्षों का पति ये धनुष को सुसज्जित रखने वाले हैं मंत्री वाणिज्य कक्ष पति भवंती चौथा और पांचवा पांचवास्त है औषधियों के पति छठवा हे कलश संभव है उच्चर घोष आक्रमद तथा पतियों का पति है कृत्सनवीत धाव सत्वो का पति ये इतने द्वादश पत्रों में स्थित है जो पंचम आवरण में वर्तमान रहते हैं सहमान निर्व्याधि के हैं। ककुप, निशंग, स्तेनों के पति पति हैं। और निर्व्या छठवें आवरण के देवता हैं। अर्थ परिचर अरण्य पति श्रीकाविश जिघासत हे कुमार संभव धत्वाविद आतनवान असीमान नक्तचर प्रकृतियों के पति पतिषी गिरेशर के पति ईशुमन प्रतिपूर्व धधानक आय ये सोलह आरों के निवासी हैं निसृजंत आस्यंत धावन सभ्य समाधिप अश्व अश्वपति व्याधि न्यस्त विविध्यंत गणाध्यक्ष ब्रहन्त और विंध्यमर्दन हैं और ग्रीस ये अष्टाम वृत्ति में अष्टादश नामक देवता है इसके अनंतर अंतर ग्रीप्रा गणा विरूपका, आर्था, तथा रथ प्रत्याख्या सेना सैनान्य संग्रहि तार तक्षाण रथ कारका कुल ये रुद्र नवमा कृति के देवता है कुमार निषादा ईशुकृत गणा धनव कारा शवने, श्वान और अश्वा और तप हे अश्वे भव और रुद्र, शर्व, बालग्रीव क्षिति कंठक कपर्दी व्योक्त सहस्त्राक्ष, शतधनवागिरिश, शिपीविष्ट, मेढूषम ये इतने रुद्र दशम शाल में स्थित हैं। इसके उपरांत एकादशवे चक्र में स्थित रुद्रों के नाम है। इशु मद, हैं इशुमत हस्ववामन है ईशुमत वृद्ध समृद्धि अग्रे प्रथम आशु अजिरोन्य शीघ्र शिभ्यक उर्मिया वसु अन्य रुद्र हैं सौत्य दिव्य ज्येष्ठ कनिष्ठ पूर्वक अवरज मध्यम अवगम्य जघन्य ये चौबीस महाबल रुद्र आख्यात हैं। इसके उपरांत बुधन्य सौम्य रुद्र प्रतिसर्पक याम्यक क्षेम खल शलोक्य असान्य कक्ष श्रव प्रतिश्रव आशुषेण आशूरथ शूर हे तपसानिधे अवभिंद वर्मी वरुथी विल्मी कवचि श्रुत सेन धुन्धुबी इत्यादि रुद्र हैं